महाभारत शांति पर्व सप्तिकमोध्याय बहलिए का वैराग्य विष्णुवाच तथा सलबी परिपृत कपोहतम अग्निपतितम वाक्यम पुनर्वाच विष्णुजी कहते हैं राजन भूख से व्याकुल होने पर भी बहेलिए ने जब देखा कि कबूतर आग में कूद पड़ा तब वह दुखी होकर इस प्रकार कहने लगा कि मैं अबुद्धि भविष्य पातम आय मुझ क्रूर और बुद्धिहीन ने कैसा पाप कर डाला मैंने अपना जीवन ही ऐसा बना रखा है कि मुझसे नित्य पाप बनता ही रहेगा सभिनिंदम तथा आत्मा पुनः पुनर्वाच हम अविश्वास दुर्बुद्धि सदा निकृति निश्चय इस प्रकार बारंबार अपने निंदा करता हुआ वह फिर बोला मैं बड़ा दुष्ट बुद्धि का मनुष्य हूँ मुझ पर किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए सठता और क्रूरता ही मेरे जीवन का सिद्धांत बन गया है शुभम कर्म परज शकुनिलुब्धक निशंस्य ममाध्या प्रत्यादेश दत्त समान समहता कपोते न महात्म अच्छे अच्छे कर्मों को छोड़कर मैंने पक्षियों को मारने और फंसाने का धंधा अपना लिया है मुझ क्रूर और कुकर्मी का कुकर्मी को महात्मा कबूतर ने अपने शरीर के आहुति दे अपना मांस अर्पित किया है इसमें संदेह नहीं कि इस अपूर्व त्याग के द्वारा उसने मुझे धिक्कारने से हुए धर्माचरण करने का आदेश दिया है तो हम तक्षे प्रियान प्राणान पुत्रान दास तथा उपदेष में धर्म कपो तेनात्म अब मैं पाप से मुंह मोड़ कर स्त्री पुत्र तथा अपने प्यारे प्राणों का भी परित्याग कर दूंगा महात्मा कबूतर ने मुझे विशुद्ध धर्म का उपदेश दिया है यथा श्याम तथा अवस्य में अपने शरीर को संपूर्ण भोगों से वंचित करके उसी प्रकार सुखा डालूंगा जैसे गर्मी में छोटा सा तालाब सूख जाता है उपवासे बहु भूख प्यास और धूप का कष्ट सहन करते हुए शरीर को इतना दुर्बल बना दूंगा कि सारे शरीर में फैली हुई नाड़िया स्पष्ट दिखाई देंगी मैं बारंबार अनेक प्रकार से उपवास व्रत करके परलोक सुधारने वाला पुण्य कर्म करूँगा अहो देहादे न दर्शिता धर्मम चरिष्या धर्मो ही परमागति धर्मो ही धर्मेष्ठे या दिशो गोतम अहो महात्मा कबूतर ने अपने शरीर का दान करके मेरे सामने अतिथि सत्कार का उज्ज्वल आदर्श रखा है अतः मैं भी अब धर्म का ही आचरण करूंगा क्योंकि धर्म ही परम गति है उस धर्मात्मा श्रेष्ठ पक्षी में जय जैसा धर्म देखा गया है वैसा ही मुझे भी अभिष्ट है एवं निश्चित रौद्र कर्मासुक महाप्रस्थान्य प्रत व्रत ऐसा कहकर धर्माचरण का ही निश्चय करके वह भयानक कर्म करने वाला व्याध कठोर व्रत का आश्रय ले महाप्रस्थान के पद पर चल दिया तथा च तथो जम चलाका चारकाम चाह कपोतिम समु उस समय उसने उस बंदी की हुई कपूतरी को कबूतरी को पिंजरे से मुक्त करके अपनी लाठी शलाका जाल पिंजरा सब कुछ छोड़ दिया इसी महाभारत शांत परवड़ी आपद धर्म परवड़ी लुब्धकोपत सप्तच्वारिक शतमो अध्याय तो तो तो इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में बहले के उपरती विषयक एक सौ सैंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ